परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज हमारे परम प्रिय संगीतज्ञ श्री राजीव जी चोपड़ा आदरणीय कानोड़िया जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में नव योगेश्वर के माध्यम से जो विगत वर्ष चर्चा प्रारंभ की गई थी उसमें पुनः अपने मन और बुद्धि को ले चलते बड़े सुंदर भजनों का आनंद हम लोग ले रहे थे श्री राजीव चोपड़ा के माध्यम से 10-12 मिनट में दो तीन भजन सुना दिए बड़ी कुशलता के साथ एक बार उनके लिए फिर आप ताली बजाएंगे और बड़ा सुंदर संकीर्तन समय के अंदर और स्वामी जी के प्रवेश के साथ ही दो तीन बार करा के उसको पूरा कर दिए यही सुंदरता है हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे जो समय का सम्मान करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है समय काल भगवान का स्वरूप है तो बहुत खुशी हुई और इनका प्रेम है स्नेह है इनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं पूरे देश में अनुराधा पडवाल जी के साथ और स्वतंत्र फिर भी मेरे साथ इनका कुछ स्वाभाविक लगाव है जब भी मैं दिल्ली रहता हूं और कभी मैं सूचना देता हूं कभी ये अपने से पता लगा लेते हैं और आ जाते हैं खुशी के साथ ये इनकी सज्जनता है हम लोग चर्चा कर रहे थे जीवन के सूत्रों की और विदेहराज निम ने एक प्रश्न और कर दिया कर्म योगम बदत न पुरुषो एन संस्कृता महाराज विदयराज निमे ने कहा कि हम लोग राजा हैं कर्म क्षेत्र हमारा क्षेत्र है गृहस्थाश्रम है तो कर्म करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सके कर्म करते हुए भगवान की अनुभूति कैसे कर सके ऐसे कर्म योग के विषय में हमको बताइए वैसे तो कर्मयोग ये जो शब्द है यही अपने आप में कुछ कहता है योग माने होता है जोड़ना युजे धातु से योग शब्द बना है तो जो कर्म आपको ईश्वर से जोड़ दे उसका नाम होता है कर्म योग अरे तो कर्म योग है लेकिन हमारे ठाकुर की ऐसी महिमा है भगवान की ऐसी महिमा है कि अगर विषाद भी श्री कृष्ण के लिए होने लग जाए विषाद समझते हैं टेंशन, डिप्रेशन उसको विषाद बोलते हैं। विषाद भी अगर श्री कृष्ण के लिए होने लग जाए तो विषाद भी योग बन जाता है और श्री कृष्ण के पाने में सहायक हो जाता है हाँ भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है क्या नाम है विषाद योग हे योग का नाम कभी सुना है आपने भक्ति योग सुना होगा ज्ञान योग सुना होगा कर्म योग सुना होगा सांख्य योग सुना होगा पातंजल योग सुना होगा ज्ञान विज्ञान योग सुना होगा लेकिन विषाद योग विषाद को योग है क्या विषाद बहुत लोग विषादग्रस्त हैं ह दवा ले रहे हैं नींद नहीं आती है टेंशन की डिप्रेशन की तो विषादग्रस्त तो बहुत है क्या वो योगी हो गए क्यों भाई जो दवा खा के सोते हैं नींद नहीं आती वो क्या योगी हो गए हा ना बोलिए नहीं हुए लेकिन अर्जुन को जब विषाद हुआ तो उसका नाम विषाद योग हो गया क्यों अर्जुन ने अपने विषाद का संबंध भी दुनिया से नहीं जोड़ा विषाद का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ दिया तो विषाद भी अर्जुन का योग बन गया और श्री कृष्ण की प्राप्ति में सहायक बन गया हिषाद तो योग तो सीधी सीधी बात है जो कर्म हमको भगवान से जोड़ दे भगवान के लिए किया जाए जिस कर्म का संबंध भगवान से हो उसको बोलते हैं कर्म योग ठीक है तो सीधी सीधी परिभाषा हो गई अब महाराज कहते हैं कि हमारा जो जो कर्तव्य है गृहस्थ का कर्तव्य अलग है ब्रह्मचारी का अलग है वन प्रस्थ का अलग है संन्यास का अलग है तो गृहस्थ का जो कर्तव्य है कि पच्चीस साल के बाद अगर उसको वैराग्य नहीं है हाँ? शास्त्र में लिखा है 25 साल विद्या अध्ययन करने के बाद अगर वैराग्य हो जाता है तो वहीं से ईश्वर के रास्ते में चल सकता है बिना विवाह किए और अगर वैराग्य नहीं है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए विवाह करना चाहिए और इसमें भी एक बड़ा सुंदर सूत्र है वैराग्य हो तो वहीं से निकल चलो वैराग्य न हो तो विवाह कर लो विवाह तो करने के बाद हो जाएगा <laughs> मतलब तो वही निकलाना आना तो घूम फिर के वही है <laughs> दाग दाग के वो तो वहीं से निकल लो और नहीं हो तो विवाह कर लो माने बाद में हो जाएगा होना तो है तो कहते हैं अगर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए हैं तो उसके बाद लिखा है हाँ, संतान की प्राप्ति हो जाए और पुत्र हो या पुत्री हो सुयुग हो जाए उसके विवाह शादी हो जाए अपने अपने काम में लग जाए तब तक तुमको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है हाँ। जब तक बच्चे व्यवस्थित नहीं हो जाते उसके बाद बच्चे व्यवस्थित हो जाएं, उसके बाद ज्यादा दिन घर में रहने का अधिकार भी है। दोनों है हा <laughs> दोनों है बच्चे व्यवस्थित हो जाए बच्चे संभालने लायक हो जाए फिर अपनी साधना बढ़ाओ धीरे धीरे हाँ? ठीक है अब आश्रम में मत रहो जंगल में मत रहो जैसा समय हो घर में रहो लेकिन जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम करो बच्चों को दे दो पिता है तो बेटे को दे दे सासू है तो बहू को दे दे क्यों माताओ चाबी दे दिया कि नहीं <laughs> हाँ हाँ सर मतलब कुछ ने दिया कुछ ने नहीं भी दिया <laughs> आ, अरे भाई कब तक संभालोगे अगर बच्चे संभालने लायक हैं और नहीं भरोसा है तो अपने जितनी जरूरत है उतना रख लो कोई बात नहीं बाकी दे दो आ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो तो कहते हैं कि कर्म कर्म जो गृहस्थ आश्रम का कर्म है और गृहस्थ आश्रम का जानते हो पांच महायज्ञ हाँ महायज्ञ जो आप रोज कर सकते यज्ञ नहीं महायज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ अतिथि यज्ञ ऋषि यज्ञ भूत यज्ञ हर गृहस्थ को जो सदाचारी गृहस्थ है उसको रोज करना चाहिए ऋषि यज्ञ माने ये महर्षि व्यास ने भगवत गीता श्रीमद् भागवत महाभारत जिनकी रचना महर्षि व्यास ने की उनको इसकी जरूरत नहीं थी उन्होंने हमारे आपके लिए रचना की ऋण हमारे ऊपर ऋषियों का है संतों का है इसको नित्य पढ़ना और नित्य समझना इसका नाम होता है ऋषि यज्ञ कितना खर्चा हुआ रोज आधा घंटा कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ो अपने गुरुजी की या भागवत गीता पढ़ो भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो इसका नाम है ऋषि यज्ञ ऋषि के ऋण से पूरी हो जाओगे ये गृहस्थ का रोज का कर्तव्य है पितृ यज्ञ माता पिता ने जिसने आपको जन्म दिया है बड़ा किया है योग्य बनाया है वो माता पिता अगर जीवन में हैं, तो उनकी सेवा करो और जीवन में नहीं है तो उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष कोई ना कोई अच्छा काम करो हाँ उनकी स्मृति में दान दो सेवा करो गरीबों की सेवा करो ठाकुर की सेवा करो आश्रम की सेवा करो माता पिता की स्मृति में उनको पिंड दो तर्पण दो जो भी उनके लिए कर सकते हो ये पितृयज्ञ माता पिता कितना समर्पण करते हैं बच्चे के लिए आज भी मैं देखता हूँ भले कितने भी हाई एजुकेटेड माता पिता हैं लेकिन बच्चे के लिए पूरा जीवन दे देते हैं अपना समय खत्म कर देते सुबह से शाम तक बच्चे की चिंता रहती है वो माता पिता का ऋण है माता पिता के लिए रोज कुछ करना चाहिए अगर शरीर में है तो उनकी सेवा करो शरीर में नहीं है जा चुके हैं तो उनके नाम से कुछ करो रोज का कर्तव्य है इनका नाम महायज्ञ है और देवयज्ञ सूर्य भगवान रोशनी देते वायु देवता आपको ऑक्सीजन देते चंद्रमा शीतलता देता है वरुण देवता जल देते इन्होंने कभी कोई बिल भेजा आपके पास ह्युनिसपालिटी का बिल तो आ जाता होगा बिजली का पानी का लेकिन देवताओं का कोई बिल आपके पास कभी आया इतनी फ्री लाइट मिलती है फ्री पानी मिलता है फ्री हवा मिलती है कोई बिल आया तो ये जो इतना फ्री ले रहे हो तो इसके बदले कुछ करना चाहिए कि नहीं क्यों करना चाहिए ना आ? देवताओं के लिए रोज कुछ करो हवन करो देव दर्शन करो देवताओं की पूजा करो उससे देव ऋण से ऊण हो जाओगे और भूत यज्ञ रोज गैया को रोटी दो अगर संभव हो गैया को नहीं संभव है पहले पुराने घरों में पहली रोटी जो बनती थी वो गाय के नाम से बनती थी पहली रोटी गाय के नाम से हा? अगर वो संभव नहीं है पक्षियों को दाना दो कबूतर है मोर है तोता है भूत यज्ञ इसको बोलते हैं भूत प्राणियों को खिलाना क्यों जान अनजान में अनेक भूत प्राणी रोज मरते हा? सफाई करने में पोछा लगाने में मकान कंस्ट्रक्शन करने में रेनोवेशन कराने में आप नहीं चाहते फिर भी मर जाते हैं तो वो जो अनजान में बिना आपके उद्देश्य के मर जाते हैं उनका भी तो दोष लगता है ना उसकी दोष से निवृत्ति के लिए रोज पशु पक्षियों को दाना देना चाहिए गैया को रोटी देनी चाहिए ये गृहस्थ का धर्म है और अतिथि यज्ञ अतिथि आजकल अतिथि तो अपने मेहमान को बोलने लग गए गेस्ट को बोलने लग गए अतिथि का अर्थ वो नहीं होता है अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि की सूचना ही नहीं जिसको आप पहचानते नहीं जिसको आप जानते नहीं अचानक तुम्हारे घर आ गया तो उसको भोजन कराने की व्यवस्था करो ना वो अतिथि पैसा मांगता है मत दो कोई बात नहीं भोजन में सब का अधिकार है हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंदी महाराज कहते थे आश्रम में भोजन के समय कोई भी आ जाए परिचित हो अपरिचित हो भोजन के लिए कभी किसी को मना नहीं करना भोजन पे सबका अधिकार है ये अतिथि यज्ञ पांच यज्ञ हो गए हो गए कि नहीं और अगर ये पांचों यज्ञ रोज करो तो कितना खर्चा होगा इनका नाम है महायज्ञ हम लोग एक एक यज्ञ करते हैं तो लाखों रुपए लग जाते ये पांच यज्ञ करने में मेरे को लगता है सौ पचास रुपये लगेंगे मैक्सिमम ह अगर हमारी निष्ठा है गृहस्थ का कर्तव्य है रोज गायत्री जब करना गुरु मंत्र का जप करना ईश्वर के लिए कुछ समय देना समाज के लिए कुछ समय देना अगर ऐसे आप चलोगे ना आपके मन को शांति मिलेगी आनंद मिलेगा मन शुद्ध होता चलेगा हा? आप करोड़ रुपया अपनी शादी बच्चे की शादी में खर्च कर लो शायद उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना दो लाख रुपया खर्च करके किसी गरीब बच्ची की शादी करा दो उसमें जो हृदय में शांति मिलेगी वो खुशी करोड़ों रुपए से नहीं मिलेगी आ? करना चाहिए आ? ठीक है आपको भगवान ने दिया है अपने लिए लगाओ लेकिन कुछ उनके लिए भी रखो कुछ ईश्वर के लिए कुछ गरीबों के लिए कुछ समाज के लिए एक गृहस्थ का धर्म है भागवत में कि श्लोक है यावत भ्रियट जठरम तावत स्वत्व ही दे ही अधिकम यो ये वर्णाश्रम धर्म का जो प्रसंग है वहां का श्लोक है भागवत का बोले जितने से तुम्हारा वस्त्र की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था रहने की व्यवस्था ठीक हो जाती है उतनी संपत्ति तुम्हारी है हा? तुम्हारे पास अगर अरबों रुपए हैं तो उसमें भी उतना ही तुम्हारा है जितने से तुम ठीक खा सकते हो ठीक कपड़े पहन सकते हो ठीक रहने की व्यवस्था है ठीक बच्चों को पढ़ा सकते हो उसमें उतने में तुम्हारा अधिकार है उससे ज्यादा जो इकट्ठा करके रखता है वो ईश्वर की दृष्टि में चोर है इस तीन शब्द का प्रयोग वो चोर है ईश्वर की नजर में चोर है यहां आईटी की दृष्टि में चोर है कि नहीं है वो तो बाद में पता लगेगा हा इनकम टैक्स वाले कब आएंगे अलग बात लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो चोर है जो जरूरत से ज्यादा रखता है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो इसका क्या करेंगे रखें इकट्ठा करने की आदत पुरुषों के भी माताओं के भी दोनों की रखे रहते हैं रखे रहते हैं माताओं की सच्चाई कब पता लगी कि रखती हैं छिपा के <laughs> पिछले वर्ष नवंबर में आठ नवंबर को पता लगा ने न पति लोग बड़े प्रसन्न थे सब हाँ जो कहते थे कुछ पैसा तो है ही नहीं उस दिन तो अपने आप निकाल के दे दिया ये भी है ये भी है ये भी चेंज करो ये भी चेंज करो वो भी चेंज करो <laughs> तो ये जो आदत है ना सब चेंज उज तो हो गया जो भी हुआ सब आप लोग जानते हैं वो सब चर्चा करने की जरूरत नहीं लेकिन पता लगा ना कितना लोग छिपा के रखते हैं इकट्ठा करके रखते हाँ तो जरूरत से ज्यादा जो है वो ठीक है जितना जरूरत है रखो जरूरत से ज्यादा है तो ईश्वर के काम में लगाओ गरीबों के काम में लगाओ इसका नाम कर्मयोग है हाँ और जो भी कर्म करो चैरिटी भी करो तो कैसे करो हो सके तो तुमको पता हो और तुम्हारे ठाकुर को पता हो हाँ ऐसी चैरिटी करो ये चैरिटी जो होगी ना वो कर्मयोग बन जाएगी उसी का नाम ईश्वर को मिलाएगी हाँ पत्थर में नाम लिखवा देंगे ठीक है यश के लिए काम करना भी गृहस्थ के लिए अच्छा है लेकिन उससे भी कहीं अच्छा है कि आप नाम भी मत लिखाओ ईश्वर के नाम पे चैरिटी करो हमारे गुरु जी सुनाते थे दृष्टान्त बोले एक बार एक उद्योगपति थे बहुत चैरिटी करते थे और उनको भरोसा था कि जब मेरा शरीर पूरा होगा तो मैं भगवान के धाम को जाऊंगा इतना काम किया हॉस्पिटल खोला कॉलेज खोला आश्रम में कमरा बनवाया जब शरीर पूरा हुआ तो भगवान का धाम नहीं मिला वो स्वर्ग मिला उसको स्वर्ग में बहुत सुख सुविधा मिली लेकिन उसने भगवान से पूछा प्रभु मेरे को आपका धाम क्यों नहीं मिला गोलोक वैकुंठ साकेत आप कहीं तो बुला लेते स्वर्ग में मेरे को भेज दिया सुख सुविधा ठीक है सुख सुविधा तो मेरे घर में भी थी पृथ्वी लोक में भी थी भगवान मुस्कराए बोले तुम एक काम ऐसा बता दो जो केवल तुमने केवल मेरे लिए किया हो तुमने जितने काम किए हैं जिनके लिए किए हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा उनकी दुआ मिल रही है और उसके परिणाम से तुमको पूर्ण बढ़ गया और पूर्ण बढ़ने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है देखो पृथ्वी पर तुम्हारा यश छाया हुआ है सब लोग कहते हैं अमुक सेठ जी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया इतना बड़ा कॉलेज बनाया इतने बड़े कमरे बनाए आश्रम की सेवा की प्रशंसा हो रही स्वर्ग भी मिल गया लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा भी काम किया है जो केवल मेरे लिए किया हो जहा नाम न लिखाया हो जहा पत्थर न लगवाया हो हाँ मैं तो ऋषिकेश गया था एक आश्रम में आप लोग भी जाते ही होंगे आश्रम का नाम नहीं बताऊंगा उस आश्रम में अगर किसी ने पंखा भी डोनेट किया है तो पंखे में पूरा नाम और एड्रेस लिखा है और वो भी एक पंखुड़ी में नहीं तीनों में <laughs> एक से भी संतोष नहीं हुआ तीनों में नाम लिखा हुआ है तो हमारे साथ एक महात्मा थे बड़े विनोदी बोले देखो स्वामी जी इसने पंखा डोनेट किया हुआ होगा चौरासे के चक्कर से छूटने के लिए और ये दिन भर पंखे में लटका लटका चक्कर लगाता रहता है <laughs> दिन भर घूमता है पंखे में लटका हुआ दिन भर चक्कर लगा ही रहा है आ? क्या करेगा एक पंखा डोनेट किया और तीन पंखुड़ी में नाम लिखा दिया तुम्हारे दान का मतलब क्या है डोनेशन का मतलब क्या है ये जो हालत है तो यहाँ पर एक ही श्लोक हाँ नव योगेश्वरों ने कहा कर्मयोग के विषय में वेदोक्त मेव कणो निर्पितम ईश्वरे नैषकर्म्याम लिद्धि रोचनाथ फल श्रुति वेदोक्त में वर्वाणा कर्मयोग में पहली शर्त क्या है वेदोक्त वेद ने शास्त्र ने जो तुम्हारे लिए विधान किया है उसका नाम कर्म है गृहस्थ भिक्षा मांगने लग जाए तो अधर्म है और सन्यासी पैसा इकट्ठा करने लग जाए तो अधर्म है पैसा इकट्ठा करना अधर्म नहीं है लेकिन किसी के लिए अधर्म है और किसी के लिए धर्म है सन्यासी भिक्षा मांगे धर्म है लेकिन गृहस्थ होकर जान के जानबूझ के हेसे कई कई लोगों को मैं जानता हूं जो कहीं यज्ञ इत्यादि होता है तो पीले कपड़े पहन लेते हैं एक ड्रेस रखते हैं अलग से हाँ <laughs> एक ड्रेस अलग होती है स्वामी जी हाँ वो कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो महात्मा बन जाते हैं समय समय के लिए हा? महात्मा का वेश बना लेते हैं उस समय दक्षिणा ले आते हैं कपड़ा मिल जाता है वो अधर्म है हे एक महात्मा विनोदी थे बोले महात्मा तीन तरह के होते हैं असली नकली और फसली मैंने कहा मा जैसन असली नकली तो समझ में आ रहा फसली क्या होता है बोले फसल फसल के समय जो महात्मा <laughs> जब फसल आवे मैंने जब कोई यज्ञ होवे हो भागवत होवे तो लाल कपड़ा पहन के पहुंच गए इसका नाम फसली आ? तो वो महात्मा महाराज वो अधर्म है हृहस्थ को भिक्षा मांगना महात्मा का वेश बना के अधर्म है साधु को पैसा इकट्ठा करना अधर्म है गृहस्थ अगर पैसा कमाता है धर्म है तो वेदोक्त हो तो, क्या करना क्या नहीं करना ये शास्त्र विधान करेगा हमारी बुद्धि से निर्णय नहीं होता है शास्त्र ये शास्त्र विधि मुसृज्यजे कामकार न सिद्धि आपनोति न सुखम न परांगति जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमानी ढंग से काम करता है उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता तो पहली शर्त है वेदोक्त शास्त्र ने जिसके लिए जो विधान किया है वो कर्म करना चाहिए और कर्म करने में तीन बातों का ध्यान रखना कर्माशक्ति फलाशक्ति और अहंकृति तीन से रहित जो कर्म होता है उस कर्म का नाम शास्त्रीय हो कर्माशक्ति फलाशक्ति और अहंकृति तीन से रहित तो हो उस कर्म का नाम होता है कर्मयोग क्या है कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति तीन शब्द है फलाशक्ति तो आप लोग जानते हैं फल की हाँ बहुत तीव्र लालसा रख के जो कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं फलाशक्ति अब यहां पर बड़ा सुंदर विचार किया है भगवान शंकराचार्य जी ने भगवदगीता के भाष्य में वहां पर लिखा है आ, अगर फला फलाशक्ति नहीं होगी फल का उद्देश्य नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा प्रश्न खड़ा किया पूर्व पक्ष में बात ठीक है अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कर्म की अभिलाषा नहीं है कोई फल की लालसा नहीं है तो व्यक्ति काम क्यों करेगा किस लिए करेगा और अगर फल की लालसा है तो फलाशक्ति से रहित कर्म कैसे हुआ तो बड़ा सुंदर जवाब दिया बोले कोई भी कर्म करने के लिए एक टारगेट तो रखना चाहिए प्लानिंग रखना चाहिए मेहनत अच्छी करना चाहिए प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए लेकिन पूरी मेहनत और प्लानिंग के बाद रिजल्ट जो आवे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए इसका नाम है फलाशक्ति राहित्य जिसको हम लोग निष्काम कर्म बोलते पूर्ण निष्काम ध्यान रखना पूर्ण निष्काम यह तो ब्रह्मनिष्ठ होता है यह तो भगवत साक्षात्कार जिसको हो गया है वो होता है पूर्ण निष्काम कर्म क्षेत्र में होता नहीं निष्कामता का अर्थ है वहां निस्वार्थ कर्म कर्म क्षेत्र में पूर्ण निष्कामता होती नहीं कोई कितना भी कहे जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं है पूर्ण निष्कामता नहीं होगी जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं है पूर्ण कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी तो कर्म क्षेत्र में जो निष्काम कर्म कहा जाता है उसका अर्थ है निस्वार्थ कर्म तो जो चैरिटी का काम है वो भी फलाशक्ति से रहित है निस्वार्थ और जो अपना काम है उसमें फिर ध्यान से सुनिएगा टारगेट अच्छा होना चाहिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए मेहनत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिले उसमें आपको खुश रहना चाहिए इसका नाम है फलाशक्ति से रहित हल के प्रति जो दुराग्रह है फल के प्रति जो दुराग्रह है उसको बोलते हैं फलासक्ति। इसको मैं ऐसे बता सकता हूं एक विद्यार्थी है वो अच्छी मेहनत करता है जब महाराज एग्जाम के लिए लीव हो जाती है रीडिंग वेकेशन उसमें भी अच्छी पढ़ाई करता है अच्छी पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देने जाता है मेरा भी यही नेचर था जब तक मैंने पढ़ाई किया पढ़ाई खूब करता था प्लानिंग के साथ करता था एग्जाम हाल में कभी मैं नर्वस नहीं हुआ क्योंकि मेरे को मालूम था मैं जितना कर सकता था मैंने किया अब मेरे हक में जो होगा वो आएगा पहली बात तो मैं कभी एग्जाम हाल में नर्वस नहीं हुआ दूसरी बात एग्जाम देने के बाद मेरे साथ के जो क्लासमेट होते थे वो पता लगाते थे कि एग्जाम की कापियां किस प्रोफेसर के पास गई है जरा पता लगा दो क्यों उनके पास कुछ भेज देंगे हाँ मिठाई का डिब्बा बुके तो थोड़ा हमारी कापी मार्क्स वगैरह ठीक मिल जाएंगे मैंने ना तो कभी पता लगाया ना कभी गया प्लानिंग अच्छी करता था मेहनत अच्छी करता था और ईश्वर कृपा से रिजल्ट सबसे अच्छा आता था हाँ जो मिठाई भेजते थे उनको भी नहीं मिलता था जो मिठाई भेजते थे उनको भी उतने मार्क्स नहीं मिलते थे हाँ तो अभिप्राय क्या है इसका नाम है फलाशक्ति राहित फलाशक्ति का अर्थ आलसी होना नहीं है फला सकती रहित का अर्थ प्रमादी होना नहीं है आ, कुछ चाहिए ही नहीं अरे कैसे नहीं चाहिए कुछ चाहिए नहीं केवल दो ही महापुरुष हो सकते मैंने पहले कहा या तो ब्रह्मानुभूति या भगवत अनुभूति जिसको हुई है वो कह सकता हमको कुछ नहीं चाहिए आ, बाकी कोई कह नहीं सकता ऊपर से कह भी रहा तो हृदय में चाहिए आ, तो फलाशक्ति राहित और एकाशक्ति और होती है। कर्मा शक्ति कर्मा शक्ति क्या है कर्म करते करते अमुक कर्म की आदत पड़ जाती है वो कर्म तुम्हारे बच्चे अगर संभालने लग जाएं, वो काम संभालने लग जाएं, और कहने पिताजी आप बैठ के भजन करो तो रहा नहीं जाता है इसका नाम है कर्मा शक्ति आपको पता है बच्चे ठीक संभाल रहे बच्चे हमसे अच्छा संभाल रहे लेकिन जो किया है हा उसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती इसका नाम कर्म के प्रति आसक्ति को बोलते हैं कर्माशक्ति हाँ। तो कर्म जो कर्म योग बनता है पहला उसमें फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए दूसरा उसमें कर्मा शक्ति हच्चे हाँ। संभाल लिए अच्छी बात है आप भजन करो साधना करो अरे ग्रंथ पढ़ो और समय बचता है तो रामकृष्ण मिशन में आके सेवा करो हाली हाँ। क्यों बैठते हो और बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करते हो अगर बच्चों पे भरोसा है बच्चे अच्छे हैं अच्छा कर रहे हैं तुम यहां सेवा करोगे तो घर में बच्चे भी खुश रहेंगे और तुम यहां खुश रहोगे क्यों दोनों खुश रहेंगे कि नहीं <laughs> यहां नहीं करोगे तो बच्चों को बार बार टोंकोगे, एक बच्चे को मैंने देखा अब बहुत ज्यादा जब इरिटेट हो गया वो पिताजी को बोलता है पिताजी आप भोजन करो भजन करो मैं सब व्यवस्था कर दूंगा मेरे काम में बार बार इंटरफ़ेयर मत करो अब स्वाभाविक है खराब लगा पिताजी को पिताजी ने कह दिया जाओ आज के बाद तुम्हारे किसी काम में नहीं बोलूंगा भीष्म प्रतिज्ञा <laughs> भीष्म प्रतिज्ञा कर ली मैं मेरे को बड़ी उत्सुकता हुई मैं देखा कि इनसे राह तो नहीं जाएगा प्रतिज्ञा तो कर ली जानते हो प्रतिज्ञा कितने दिन चली पांचवें दिन बीच में बोली दिया <laughs> चार दिन चली चार दिन तो नहीं बोले बहुत अपने को रोक के रखे बोल दिया नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा हा? लेकिन बोल दिया तो इसका नाम है कर्मा शक्ति जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हा? बच्चे आपसे अच्छा संभाल रहे हैं आपको ठाकुर ने समय दिया ईश्वर ने समय दिया भजन करो स्वास्थ्य के लिए कुछ करो समाज के लिए कुछ करो चैरिटी के लिए कुछ करो आश्रम के लिए कुछ करो सदुपयोग करो उसका तो उस कर्म के पीछे क्यों लगे हो इसका नाम है कर्मा शक्ति तो कर्म की शुद्धि कब होगी एक तो शास्त्रीय हो दूसरा फलाशक्ति से रहित हो तीसरा कर्मा शक्ति से रहित हो और चौथा अहंकृति अहंकार हाँ। मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया अहंकार हाँ। व्यक्ति को गिरा देता है हाँ। और उन्हीं व्यक्तियों को मैं देखता हूं कई बार जो व्यक्ति एक समय बहुत सफल थे जो दो दो घंटे में बहुत लंबी बड़ी बड़ी कमाई कर लेते थे और सेम पर्सन बिजनेस भी सेम है पर्सन भी सेम है लेकिन वो बारह घंटा काम करके भी वो कमाई नहीं कर पाते हैं बुद्धि तो वही है आदमी तो वही है क्या हुआ इसलिए कभी भी अहंकार मत करो हा? कर्म करना तुम्हारा काम है लेकिन प्राप्त होना न होना ये आपके भाग्य में जितना होगा उतना मिलेगा जो भाग्य में नहीं होगा वो मिलने वाला नहीं है ह कुछ रोटी रामबा बड़ा सुंदर सूत्र कहते थे ये भाग्य और जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं लक बोलते हैं और कर्म इसका सामंजस्य कहा है समन्वय कहाँ है बाबा कहते थे ईश्वर की प्राप्ति में आपका कर्म एक नंबर पे है और भाग्य दूसरे नंबर पर है ईश्वर की अनुभूति करना होगा तो भाग्य से नहीं होगी साधना करना होगा जब करना होगा ध्यान करना होगा आपका भाग्य अच्छा है तो सुचिनाम सुचीना श्रीमता योग भ्रष्ट हो भी जाए थे अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा फाइनेंस के कोई समस्या नहीं होगी घर वाले सहयोग करेंगे ये भाग्य से होगा लेकिन ठाकुर का दर्शन भाग्य से नहीं होगा हाँ ठाकुर की अनुभूति भाग्य से नहीं होगी वो साधना से होगी ईश्वर की प्राप्ति में आपका कर्म एक नंबर पे है भाग्य दूसरे नंबर पे और दुनिया की प्राप्ति में पैसा की प्राप्ति में प्रतिष्ठा की प्राप्ति में परिवार की प्राप्ति में आपका भाग्य एक नंबर पे है और कर्म दूसरे नंबर पे है हाँ कर्म करो आपके भाग्य में होगा तो अच्छा मिल जाएगा भाग्य में नहीं होगा तो अच्छा नहीं मिलेगा हा अच्छा सभी लोग तो प्रयास करते हैं ना कि अच्छा बेटा हो अच्छा पति मिले अच्छी पत्नी मिले जिनका भाग्य अच्छा उनको अच्छा मिल जाता है और जिनका भाग्य अच्छा नहीं है उनको अच्छा नहीं मिलता है बेटा हो पति हो पत्नी हो प्रयास तो कौन चाहता है कि हमको खराब मिल जाए भाई कौन चाहता है अच्छा न मिले एक बार मैं भोपाल में भागवत कर रहा था तो वहां करदम जी और देवहूति जी की कथा भागवत में है कि करदम जी ने सौयोग्य पत्नी पाने के लिए भगवान विष्णु की साधना की और भगवान विष्णु ने करदम जी के लिए देहोती जी की खोज की करदम जी को बताया देहोती बड़ी सुयोग्य कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ धर्म और संन्यास दोनों में सहयोग करेगी देहोती वास्तव में ऐसी थी करदम जी का देहोती जी से विवाह हुआ देहोती जी बड़ी संपन्न पति कभी कुछ बोलते भी है उसका कभी जवाब नहीं देती थी रोश में बोल दिया आक्रोश में बोल दिया सत्य अलग है सील अलग है सत्य तो ठीक है पति का भी आवेश में आया गुस्से में आया कुछ बोल दिया उसका जवाब दे देना सत्य हो सकता है लेकिन आपको परिस्थिति देख के पति देव अभी ऑफिस से आए हैं थोड़ा परिश्रम में है थोड़ा परिश्रम करके आए हैं अभी जो बोल रहे हैं चुपचाप सुन लो जवाब मत दो को चाय दो काफी दो पानी दो जब शांत हो जाए तब उनको बताओ बात ऐसी नहीं ऐसी है इसका नाम शील है तुरंत जवाब दे देना सत्य हो सकता है लेकिन शील नहीं हो सकता है उस समय जवाब न देना चुप लगा जाना उसका नाम शील है तो पत्नी को शीलवती होना चाहिए शास्त्र में लिखा है सेवक को शीलवान होना चाहिए मित्र को शीलवान होना चाहिए जो वहां शील होगा वहां प्रेम बढ़ता रहेगा जहां जरूरत से ज्यादा सत्य होगा वहां कटुता बढ़ सकती है हा? तो करदम जी को शीलवती पत्नी मिली देहोती जी पशु भागवत के जो यजमान थे तो उनके बेटी दामाद भी कथा में बैठे थे और दोनों सर्विस में थे एक इंजीनियर थे और एक बैंक में थे तो वो स्वाभाविक है थोड़ा ईगो टकराता ही है जब दोनों पैसा कमाते हैं दोनों जॉब करते हैं थोड़ा खटपट होती होगी पति ने कथा के बाद पत्नी से कहा सुना स्वामी जी ने आज कथा में क्या बताया पत्नी को सीलवती होना चाहिए जवाब नहीं देना चाहिए तुरंत पत्नी भी पढ़ी लिखी तो थी आ, कथा भी ठीक से सुन रही थी। उसने कहा कि स्वामी जी की कथा आपने पूरी नहीं सुनी आधी सुनी बोले पूरी मतलब बोले करदम जी को देहूति जैसी पत्नी कब मिली थी जब उन्होंने विष्णु भगवान की सौ साल तक उपासना की थी आपने कितने साल किया आपने कितने साल विवाह के पहले उपासना किया है जो आशा रखते हो कि शीलवती मिले अब नहीं किया है तो भोगो <laughs> तो मेरे को उसने बताया करके मेरे को इतनी हंसी आई हा? मैंने कहा आजकल बच्चों की भी क्या बुद्धि है हा? बोले तुमने कितने साल साधना किया शादी के पहले अब नहीं किया है तो तो फेस करना पड़ेगा हा? साधना की होती तो वैसी मिलती अभिप्राय क्या है अहंकृति हहंकार हमने ऐसा किया हमने ऐसा किया तो प्रसंग पे आ जाए भौतिक प्राप्ति में आपका कर्म दूसरे नंबर पर है भाग्य एक नंबर पे है आध्यात्मिक उन्नति में आपका कर्म एक नंबर पर है और भाग्य दूसरे नंबर पर है तो हमेशा ध्यान रखो अहंकार मत करना हमने ये कर लिया हमने कर लिया जब तक भाग्य साथ देता है सफलता मिलती जाएगी जब भाग्य साथ नहीं देगा आप कितना भी हार पै, हाथ पैर पटको कोई सफलता मिलने वाली हाँ सांसारिक प्राप्ति प्रतिष्ठा पैसा आप देखेंगे कभी आपको पता भी नहीं होता कितना पैसा मिलने वाला है।, मिल जाता है कभी आपको पता नहीं होता कितना सम्मान मिलने वाला है मिल जाता है क्यों आपने तो प्रयास नहीं किया था वो आपके भाग्य में था हाँ। आपने स्वाभाविक काम किया और मिल गया और प्रारब्ध और फिर नए कर्म का क्या संबंध है हा? बड़ी सुंदर बातें हैं कर्मयोग में कई लोग कहते हैं महाराज हमारे भाग्य में ही था हमने खा लिया अब बीमार पड़ गए तो क्या करें अरे भाग्य में <laughs> भाग्य में भोजन था खाना भाग्य में नहीं था हा? भोजन की थाली आना तुम्हारे भाग्य में थी तुम्हारे पर प्रारंभ में था कितना भोजन आएगा कल यहाँ भोजन भिक्षा हुई शाम की स्वामी जी के यहाँ भोग हाँ वो महाराज रबड़ी रसमलाई गुलाब जामुन तीन तो याद है मेरे को <laughs> बाकी जो था हाँ इतना भोजन तो वो प्रारब्ध था लेकिन वो सब खा जाना प्रारब्ध नहीं था हाँ उसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए अपना विवेक लगाना चाहिए क्या हमारे शरीर को ठीक रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा भोजन का थाल आना तुम्हारा प्रारब्ध है लेकिन क्या भोजन खाना क्या नहीं खाना ये नया कर्म होगा इसमें तुम्हारे विवेक की जरूरत है पैसा मिलना तुम्हारा प्रारब्ध है पैसे का उपयोग कहां करें कहां ना करें यह प्रारब्ध नहीं है ये तुम्हारा नया कर्म होगा हा? गलत जगह लगाओगे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा अच्छी जगह लगाओगे उसका अच्छा परिणाम भोगना पड़ेगा तो कर्मयोग कर्म योग में चार चीजें विशेष ध्यान रखना चाहिए आप जो भी करते हैं ओ शास्त्रीय हो वेदोक्त में वो कुरवाणा संग से रहित हो संग में दोनों आ जाते हैं एक फलाशक्ति एक कर्माशक्ति तीसरा अहंकृति और पांचवी बात और कह दिया जो मुख्य बात है कर्म योग की अर्पितम ईश्वरे ऐसा कर्म करते हुए कर्म करने के अंत में क्या बोल देना चाहिए इदम श्री कृष्णार्पणम अस्तु ये श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हाँ वो कर्म आपका कर्म योग बन जाएगा वो कर्म करते हुए आपको कृष्ण की अनुभूति हो जाएगी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी क्यों आप प्रत्येक कर्म के पहले और प्रत्येक कर्म के बाद में श्री कृष्ण को याद करेंगे ना हा? और जब इतनी बार बार बार याद करेंगे तो श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आके रहने लग जाएंगे और जब रहने लग जाएंगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी फिर बुद्धि से नहीं चलेगा तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण की बुद्धि से चलेगा और तुम्हारा जीवन ही योग हो जाएगा अर्जुन <स्थथ> का जीवन क्या उसकी बुद्धि से चलता था नहीं श्री कृष्ण की बुद्धि से भक्तों का जीवन दो महात्मा थे आपने शायद नाम सुना हो गीता वाटिका में एक संत थे श्री राधा बाबा जी बड़े अच्छे संत थे बड़े अच्छे भक्त थे एक वृंदावन में संत थे दोनों का पत्र व्यवहार होता था पूज पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन जी में रहते थे एक ने लिखा साधु माने सूखा पत्ता एक महात्मा ने लिख के भेजा दूसरे को साधु का जीवन माने सूखा पत्ता जिधर की हवा आ गई उधर पत्ता उड़ गया माने ईश्वर जिधर चाहता है साधु उधर चला जाता है राधा बाबा ने जवाब लिख के भेजा पत्ता लिखना तो ठीक है लेकिन सूखा पत्ता नहीं हरा पत्ता हा, हा, हा। साधु हरा पत्ता होता है रसीला होता है सूखा क्या सूखा तो वेदांति होता है <laughs> बुरा मत मानना। माननाचुअल वेदांति नहीं हाँ जो शास्त्रीय वेदांति खाली पुस्तक पढ़ पढ़ के अपने को वेदांति मानता है वो रूखा होता है बोले जो भक्त है भगवान से जीवन जुड़ा हुआ है पत्ते के जैसे तो है लेकिन सूखा पत्ता नहीं हरा पत्ता हिधर ठाकुर ले जाता है उसी में खुश रहता है उसी में रस लेता है उसी में आनंद आ? करता है एक कथा आती है एक बार सनकादियों को शायद पार्वती जी ने जहां तक मेरे को ध्यान है किसी कारण से नाराज हो गई साप दे दिया जाओ तुम तो ऊट हो जाओ ऊट जानते हो न राजस्थान का जो जानवर है ऊट हो जाओ ठीक है माता जी चारो सन ऊंट हो गए अब महाराज भगवान शंकर तो बोले बाबा वो सोचे इन्होंने साप दे दिया चारों ऊट हो गए चलो देखे तो सही कैसा जीवन जा रहा है भगवान शंकर गए चारों से पूछा कैसा लग रहा है बोले और आनन्द, और आनन्द, बोले और और आनंद, आनंद क्यों? मनुष्य थे तो कुछ नियम कानून थे हमारे ऊपर अब सारे नियम कानून खड़े हो हो खत्म गए हाँ, भूख लगी गर्दन बढ़ाई पेड़ से पत्ता खाए तोड़ लिया हाँ, पत्ता तोड़ के खा लिया जहां मन हो गया सो गए जहां मन हो गया बैठ गए बाहरी कोई कर्तव्य रहे नहीं मनुष्य जीवन का जो शास्त्रीय कर्म होता वो हो रहा नहीं अब तो हमको लगता है उससे ज्यादा आनंद है भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया फिर संकादी हो जाओ <laughs> तो इसका नाम गीला पत्ता है हा? साधु गीला पत्ता होता है भगवान जहां भेज दे जैसे रख दे उसी में आनंद का अनुभव करता है उसी में खुशी का अनुभव करता है अर्पितम ईश्वरे ह जो भी काम करो अंत में श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु कह दो श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो धीरे धीरे श्री कृष्ण की स्मृति बढ़ती जाएगी रस बढ़ता जाएगा और जानते हो जब एक बड़ा रस मिल जाता है तो छोटा रस छोड़ना नहीं पड़ता है छूटने लग जाता है श्री कृष्ण का रस जब जीवन में मिलेगा आनंद मिलेगा हा? और सबसे बड़ी बात क्या है श्री कृष्ण का जो रस है वो डिपेंड नहीं है जब आप आपको मस्ती आई एकांत में बैठ गए अगर को संगीत जानते हैं हारमोनियम ले लिया कैसियो ले लिया सितार ले लिया आ, बैठ के हाँ कभी केदारा कभी मालकोश कभी शिवरंजनी हमको भी थोड़ा थोड़ा संगीत आता है आ, आ, वो ले करके बैठ गए मीरा के भजन गाने लगेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने आ, बैठ के बैठ के हाँ कभी शरीर में रोमांच होगा कभी गला अवरुद्ध होगा आ, कभी आंखों में आंसू आएंगे वो जो रस होगा वो जो आनंद होगा वो रस किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं किसी वस्तु की जरूरत नहीं किसी सिचुएशन की जरूरत नहीं वो केवल तुम और तुम्हारे कृष्ण दो की ही जरूरत है और दो की जरूरत जो है श्री कृष्ण तुमसे दूर नहीं है श्री कृष्ण तुमसे कभी देर नहीं होती हमको ही देर है हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं भगवान के पास समय तो है हमसे मिलने के लिए हा? आप कहेंगे कैसे समय नहीं मैं बताता हूं कई लोग ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन वो इतने व्यस्त होते हैं कि स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है और कपड़ा पहनते पहनते हनुमान चालीसा पूरा हो जाता है उसके बाद चले जाते हैं मेरे को लगता है हनुमान जी उनको देख के हंसते होते मुस्कराते होंगे तो मेरे से ज़्यादा बिजी है <laughs> ये मेरे से ज्यादा व्यस्त इसके पास टाइम नहीं है हनुमान चालीसा भी बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं इसको अभी मेरी जरूरत नहीं हम श्री हाँ। तो कृष्ण श्री कृष्ण की याद जब बार बार आएगी श्री हाँ। कृष्ण की भक्ति में जब रस आने लग जाएगा ये सारे रस फीके पड़ जाएंगे दुनिया के चाहे पैसे का रस हो चाहे प्रतिष्ठा का रस हो चाहे परिवार का रस हो क्योंकि ये सारे रस पराधीन हैं और दुनिया के जितने सुख हैं उन सुखों के साथ दुख जुड़ा हुआ है एक भगवान का ही सुख ऐसा है जिस सुख के साथ दुख कभी नहीं होता है केवल सुख ही सुख होता है उसका नाम भगवत रस हा? आप कहेंगे भगवान के वियोग में तो दुख होता है संयोग में अगर सुख होता है तो वियोग में दुख होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है चेतन महाप्रभु बिल्कुल दुबले हो गए थे वियोग में हरिदास जी महाराज वियोग में शरीर हाँ दुबला हो गया था बहुत दुख होता है जब तीव्र उत्कंठा होती है प्रेम लक्षण भक्ति जागृत होती है नस नस ढीली हो जाती है हड्डी हड्डी ढीली हो जाती है क्या वो दुख नहीं है ठीक है दुनिया की दृष्टि से वो दुख है लेकिन जिन लोगों को वो दुख होता है का दुख उस दुख उस के अंदर भी एक परम सुख छिपा होता है उसका अनुभव वही कर सकता है जिसको वो होता है हा? उस दुख के अंदर परम सुख वो वियोग के आंसू आधा एक घंटे के बाद जब रुकते हैं उसमें जो एक शांति का अनुभव होता है एक रस का अनुभव होता है तो दुनिया के करोड़ करोड़ सुख एक साथ मिल जाएं तो भी वियोग के दुख में जो शांति मिलती है उसकी बराबरी नहीं कर सकते तो भगवान का ही रस एक ऐसा रस है भगवान का आनंद ही एक ऐसा आनंद है जहा विपक्ष में दुख नहीं है हाँ हा? संयोग हो तो भी सुख और वियोग हो तो भी सुख हाँ वियोग काल में जरूर कष्ट होता है लेकिन वियोग आता जाता है कभी संयोग कभी वियोग आप कहेंगे भगवान ऐसा करते क्यों अगर संयोग ही संयोग रहे तो भक्ति बढ़ेगी नहीं और वियोग ही वियोग रहे तो भक्त निराश हो जाएगा इसलिए भगवान संयोग देते हैं वियोग के लिए और वियोग देते हैं संयोग के लिए हा? जिससे भक्ति प्रतिक्षण वर्धमानम देवर्षि नारद का सूत्र है प्रेम क्या है भक्ति क्या है जो प्रतिक्षण बढ़ती रहती बढ़ती रहती है क्यों जब वियोग होगा फिर एक तड़प होगी और उसके बाद ठाकुर का जब अनुभव होगा तो और आनंद आएगा और रस आएगा प्रतिक्षण वर्धमानम इसका नाम कर्म योग है तो कर्म से आप कहां पहुंच जाएंगे भक्ति योग में और भक्ति से कहां पहुंच जाएंगे भगवान की अनुभूति में इसका नाम कर्मयोग उन्होंने यही प्रश्न किया था ऐसा कर्मयोग बताइए जिससे हम कर्म करते हुए भगवान की अनुभूति कर सके कितना सुंदर प्रश्न है गृहस्थाश्रम में रहते हुए परिवार में रहते हुए भगवान की अनुभूति कैसे हो आप अपना जीवन व्यवस्थित करिए शास्त्रीय कर्म करिए कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति इसको थोड़ा बचा के रखिए और कोई भी कर्म करने के बाद ठाकुर को समर्पित करते चलिए हाँ ठाकुर को याद रखिए श्री कृष्ण को याद रखिए श्री कृष्ण अगर तुम्हारा थोड़ा भी प्रेम है और श्री कृष्ण जितनी बार याद आएंगे आपके हृदय में जो रस आएगा एक आनंद आएगा एक शांति आएगी वो शांति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती हे हाँ भगवान का जो प्रेम है रस है इस प्रकार से उनको समझाया वयोगेश्वरों ने उन्होंने कहा महाराज भजन का थोड़ा तरीका बता दें भजन का तरीका कैसे होता है नवयुगेश्वरों ने कहा सतयुग में ध्यान त्रेता में हवन द्वापर में मूर्ति पूजा और कलयुग में संकीर्तन तो ये छोल युग तो इस समय कलयुग है लेकिन साधक के जीवन में चारों युग रोज रो जाते हैं। थोड़ा जो साधक है वो समझ जाएंगे कभी कभी आपका मन बिल्कुल शांत होता है केवल सत्व गुण होता है रजोगुण तमोगुण होता ही नहीं तो वो होता है सत्युग और उस समय अगर आप ठाकुर का ध्यान करोगे ध्यान तुरंत लग जाएगा सत्युग में क्या करें ध्यान हा? त्रेता में हवन थोड़ा सा रजोगुण आया थोड़ा चित्त में हलचल हुई फिर ध्यान नहीं लगेगा मेडिटेशन कहना बहुत सरल है मेडिटेशन हो जाना बहुत सरल नहीं है हा? फिर ध्यान नहीं होगा ईश्वर को समर्पित करके हवन करो ईश्वर के लिए काम करो और हलचल हो जाए सत्य गुण कम हो जाए तमोगुण थोड़ा हो रजोगुण ज्यादा हो ठाकुर की सेवा करो ठाकुर के विग्रह को स्नान कराओ पोशाक पहनाओ माला पहनाओ सोड़शोपचार पूजन करो और अगर व्यस्तता हो जाए तनाव हो जाए तब ना ध्यान होगा ना हवन होगा ना पूजन होगा तब क्या होगा मृदंग ले लो करताल ले लो मंजीरा ले लो जोर जोर से हरि नाम का संकीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम करके देखना आपके जीवन में तनाव हो uh. सिर में तनाव हो भारीपन हो अगर संकोच लगता है तो कमरा बंद कर लेना अकेले अगर दो एक जैसे हैं तो दो मिल करना दो एक जैसे नहीं तो अकेले करना कुछ बजादा नहीं आता तो कर्ताल ले लेना हा? खड़े हो जाना और धीरे धीरे मत करना जोर से करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम आप देखेंगे पंद्रह मिनट के अंदर आपका तनाव रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल करके देखना ये खाली लिखा है ऐसा नहीं आ, ये सब तरीके हैं सूत्र है इस प्रकार नव योगेश्वरों ने विदेह राज के अनेक प्रश्नों का जवाब दिया एक्चुअल नौ प्रश्न थे गत वर्ष कुछ हुए थे इस वर्ष बाकी हुए और इस साल ये प्रसंग पूर्णता की ओर है पूर्ण होने जा रहा है श्रद्धे स्वामी जी का बड़ा स्नेह है और बहुत कृपा है इतने व्यस्त अपने साधना और सेवा से समय निकाल के रोज व्यक्तिगत रूप से यहाँ आ करके बैठना सुनना हमारा उत्साह बढ़ाना ये उनकी विशेषता है मेरे को तो लोगों ने बताया कि आपका स्वयं का शायद प्रति मास प्रत्येक महीने लेक्चर होता है यूनिवर्सिटी में स्वयं बहुत बड़े विद्वान है स्वयं बहुत अच्छे साधक है स्वयं बहुत अच्छे संत हैं लेकिन उसके बाद भी और यही संतों का जीवन होता है कभी कथा करें और कभी कथा हाँ, यही संतों का जीवन होता है ऐसे हमारे श्रद्धेव स्वामी पूज शांत आत्मानंद जी महाराज के अनुग्रह से आप लोगों को इतना लाभ मिलता है आनंद आता है और आपको आता है ऐसा मेरा भरोसा है लेकिन आपसे ज्यादा मेरे को आता है क्योंकि ठाकुर हाँ, जब मैं कथा करता हूं तो ठाकुर की कुछ अनुभूति होती है ठाकुर हृदय में आते हैं और ये प्रसंग में अनेक बार अनेक स्थान पर बोलता हूं लेकिन प्रसंग वही होते हैं लेकिन व्याख्या बदल जाती है जब व्याख्या बदलती है तो मेरे को लगता है ये व्याख्या लगता है ठाकुर ने कुछ किया है क्योंकि मैंने तो तैयार नहीं किया था जरूर मैं पढ़ता हूँ पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा समय मिलता है, जरूर पढ़ता हूं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं लेकिन यहां बैठे बैठे जो कुछ बातें आती हैं उन बातों को जैसे आप सुनते हैं वैसे मैं स्वयं सुनता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ ये ठाकुर की कृपा है ईश्वर की कृपा है ऐसे ठाकुर के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और आप सभी को धन्यवाद साधुवाद आशीर्वाद आपके जीवन में सुख शांति धर्म निष्ठा भक्ति निष्ठा ऐसे बनी रहे बढ़ती रहे हाँ भगवान के रास्ते का आनंद लेते रहो और सबको आनंद देते रहो हाँ सुखी रहो सुखी रखो ऐसा आपका जीवन रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा अब पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा अपने कुछ आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज और उसके बाद सभी को आज प्रसाद की व्यवस्था है आश्रम की ओर से सभी लोग प्रसाद सबको बाहर ही मिलेगा प्रसाद लेके जाएंगे